सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक उन्नीस पूरा शहर उदास है पूरा शहर उदास है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 पूरा शहर उदास है हम किस तरह हंसे मौसम भी वधास है हम किस तरह हंसे संसार उदास है लाख लोग मुखोटे लगा ले हंसी के आंसू छिपाए छिपते नहीं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 परमात्मा को तुम्हारे पास पहला पाठ धर्म का है कि अपने जीवन से पाखंड तोड़ो और यही बात तथाकथित कथित धार्मिकों को सबसे ज्यादा कठिन मालूम पड़ती क्योंकि उनका जीवन तो पूरा का पूरा पाखंड है पाखंड का अर्थ है जो तुम नहीं जानते हो वो जबरदस्ती अपने पे थोपे जा रहे हो